शिवानंद स्मृति संग्रह कृपा घन विग्रह श्री महापुरुष महाराज जी सच्चिदानंद विग्रह श्री श्री ठाकुर के भाव और प्रेम में महापुरुष महाराज इतने अधिक तन्मय तथा तदगत चित्त होकर प्रतिष्ठित हो, हो गए थे कि ठाकुर के सिवा अन्य कोई पृथक सत्ता उनमें थी ही नहीं श्री ठाकुर के साथ एकात्म भाव हो जाने से वे ठाकुरमय हो गए थे एक बार एक साधु किसी भक्त की बात महापुरुष महाराज जी से कह रहे थे किंतु वे उसे पहचान नहीं सके यह देखकर साधु ने उनसे कहा उसने आपसे दीक्षा ली है यह सुनते ही उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा क्या मैंने दीक्षा दी है कहा मैं तो किसी को दीक्षा नहीं देता श्री ठाकुर ही दीक्षा देते हैं ठाकुर ही तो सब पर कृपा करते हैं ठीक ही तो है वे तो श्री ठाकुर के साथ एकात्म भाव प्राप्त हो गए थे लालगढ़ के किसी भक्त परिवार की एक ग्यारह वर्षीय कन्या अपने पिता के आग्रह और प्रयत्न से 1929 सौ उनतीस ईस्वी के शीतकाल में महापुरुष महाराज की कृपा प्राप्त कर धन्य हो गई थी अपनी दीक्षा के संबंध में वह कहती है उतनी कम अवस्था में मैं उस समय भले बुरे का विचार करना भी नहीं जानती थी उन दिनों पूजनी महापुरुष महाराज पुराने ठाकुर मंदिर में दीक्षा देते थे मुझे लेकर उस ठाकुर मंदिर में प्रविष्ट होकर वे स्वयं बहुत देर तक पूजा करते रहे उसके अनंत ठाकुर मंदिर में श्री श्री ठाकुर की जो खड़ाऊ थी उस पर हाथ रखकर मुझसे कहवाया बोलो हे ठाकुर आज से मैंने अपना भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ आपको सौंप दिया अपने जीवन का सारा भार आप ही को दे दिया उस समय उतने अल्पवयस में भी मुझे ऐसा लगा मेरा नया जन्म हुआ है मानस पूजा करनी होगी या नहीं और यदि करनी हो तो किस ढंग से करनी होगी उस बात को श्री गुरुदेव से जान लेने के लिए एक साधु ने उस लड़की को परामर्श दिया कुछ समय बाद वह लड़की महापुरुष महाराज जी से भेंट करने मठ में आई और उनसे वह बात पूछी सुनकर उन्होंने बताया नहीं तुम्हें वैसा नहीं करना होगा अपने शरीर को दिखाकर तथा छाती में हाथ देकर कहा इसे स्मरण करने से ही होगा मेरी भक्ति करने से ही होगा इस प्रसंग में उस बालिका ने बताया बहुत बचपन से ही मैं उनकी कृपा और स्नेह पाती आ रही हूँ इसी कारण स्वभावतः उनके प्रति मेरी असीम श्रद्धा नहीं रही है बालक वृद्ध स्त्री ऊंच नीच पंडित मूर्ख का विचार न रख महापुरुष महाराज ने कृपा करके सैकड़ों व्यक्तियों को दीक्षा देकर उनकी मुक्ति का मार्ग सुगम और सहज कर दिया है उनके कल्याण साधन के लिए उन्होंने स्वेच्छा से अपनी अति कठोर तपस्या द्वारा लब्ध आध्यात्मिक शक्ति तथा पुण्य स्वीकृति आदि अर्पित कर दिया था और उसके प्रतिदान में उन दीक्षित व्यक्तियों के जन्म जन्मांतर के अर्जित पापों का हिमालय सृजित बोझ आनंद से ग्रहण किया था फलस्वरूप अपने निष्पाप और निष्कलंक देव शरीर में विविध व्याधियों की तीव्र यातना का भोग उन्हें करना पड़ा था यथार्थ में ही दीर्घकाल तक वे उन रोगों की असहनीय नियंत्रणा सहते हुए भोगते गए अंत में वे बहुत दिनों तक पक्षाघात से अवश्य अवश्य तथा वाघ शक्ति रहित अवस्था में बिछाने पर पड़े थे उस समय उन्हें देखने से अपने आप प्रतीत होता मानव ब्रह्मलीन एक अभोत शिशु है श्री ठाकुर के उस बिल्ली के बच्चे की तरह वे जगन का श्रीमुख देखते हुए भय और चिंता से रहित होकर आनंद से विराज रहे थे वे जो पहले प्रभु शरणागत शरणागत कहकर सदा प्रार्थना करते थे और सामने सभी को शरणागत होने का उपदेश देते थे वही अब स्वयं मूर्तिमान शरणागति रूप से सबके सामने प्रत्यक्ष अवस्थान करते थे उनकी उस समय वाली अनुपम अलौकिक मूर्ति को देखने का उन्हें सौभाग्य हुआ था वे ही जान पाए थे कि शरणागत शब्द का अर्थ और आशय क्या है उस समय आगत दर्शनार्थियों को देखकर अति अपूर्व मधुर हंसी उनके श्रीमुख पर खिल उठती थी असमर्थ होने पर भी वे उस समय अपने बाएं हाथ को बहुत करते से थोड़ा उठाकर अभय और आशीर्वाद देते थे और उसके साथ अत्यंत गंभीर हार्दिक स्नेह करुणा और सहानुभूति से परिपूर्ण उनकी दृष्टि रहती थी उनकी उस अलौकिक सुषमा मंडित देवमूर्ति के दर्शन करने का सौभाग्य अनेकों को हुआ था कृपा और आशीर्वाद के अतिरिक्त हमारे पास और ही है ही क्या उनकी यह उचित केवल मौखिक ही नहीं थी यह उनके भीतर का स्वाभाविक भाव था उसी का परिचय और प्रमाण वे अपने जीवन के अंतिम दिन तक दिखा गए हैं पूज्यपाल प्रेमानंद स्वामी की अंतिम रोग सैया की अवस्था में महापुरुष महाराज जी ने कहा था उन श्री श्री ठाकुर के इन संतानों को देखने से ही तो उनके संबंध में थोड़ी बहुत धारणा कर सकेंगे यही कथन उनके संबंध में भी समान रूप से प्रयोज्य है यह कहने की आवश्यकता नहीं इस भाव से श्री ठाकुर के संतानों के विराट और गंभीर भावों का थोड़ा बहुत बाह्य प्रकाश देखकर ही अनंत भाव में श्री ठाकुर के संबंध में हमें कुछ धारणा हो सकती है श्री ठाकुर के संतानों के सहारे ही हमें उनके पास पहुंचना होगा उनके श्रीहस्त द्वारा लिखित अभय और आशीर्वाद मैं सदा स्मरण करता हूं और इस विषय में दूसरों की दृष्टि भी आकर्षित करना चाहता हूँ श्री श्री गुरुदेव श्री चरण भरोसा गोदावरी हाउस उटकमंड मद्रास छब्बीस आठ छब्बीस श्रीवान श्री ठाकुर भक्त के प्रथम हृदय की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं यह मेरा ध्रुव विश्वास है प्रार्थना का विशेष फल है कि श्री ठाकुर हमारे हृदय में विराजमान है यह विश्वास दृढ़ होता है क्रमशः उनका अस्तित्व हृदय में स्पष्ट रूप से अनुभूत होता है इसकी अपेक्षा और अधिक लाभ और क्या है अतः खूब दिल लगाकर प्रार्थना करना उनकी कृपा से तुम्हारी व्याकुलता अधिक बढ़ेगी इसमें संदेह नहीं है वे अहेतुक दयालु ठाकुर हैं दया करने के लिए उनका संसार में मनुष्य रूप धारण कर आगमन हुआ है और मनुष्यों को विश्वास की बातें कहने के लिए ही उन्होंने हमें संसार में रखा है इसी कारण तुम्हें यह सब लिखता हूँ तुम्हारा सुभाकांक्षी शिवानंद एक दूसरे पत्र में उन्होंने लिखा है श्री श्री राम कृष्ण शरणम श्री राम मठ ढाका बेलुरमठ सत्रह नौ श्रीमान हम लोग रहे या न रहे क्योंकि दिन समाप्त होने पर श्री श्री ठाकुर के पास सभी को जाना पड़ेगा किंतु यह निश्चय जान लेना श्री श्री ठाकुर तुम्हारे लिए अनंत काल तक रहेंगे तुम लोग उन्हीं के संतान और आश्रित हो हम लोग निमित्त मात्र हैं इस कारण तुम्हें कहता हूँ जहाँ कहीं रहो जो कुछ करो जान लेना कि ठाकुर ही तुम्हारे स्वजन हैं सदा उनका स्मरण मनन करते रहना उन्हें पकड़े रहना दोनों समय प्रतिदिन निमित्त भाव से ध्यान जब करना उनके ऊपर जो निर्भरशील है उसका विनाश नहीं है श्री ठाकुर उसका मंगल करेंगे प्रार्थना करता हूँ कि श्री ठाकुर की कृपा से तुम्हारा विश्वास अचल अटल हो उनके ऊपर तुम्हारा भक्ति विश्वास बढ़ता रहे इति तुम्हारा चिर शुभांक्षी शिवानंद श्री श्री प्रभु का नाम जय युक्त हो उन्हीं की महिमा संसार में विघोषित हो उन्हें की कृपा से सारा दुख निर्धनता अभाव अभियोग रोग शोक हिंसा द्वेष खलता नीचता अज्ञान अविद्या आदि विघटित और नाश प्राप्त होकर सर्वत्र चिर आनंद और शांति विराजमान रहे बहुत आनंदित होने पर महापुरुष महाराज दोनों हाथ उठाकर चुटकी बजाते हुए कुछ नृत्य की भंगी से जिस मंत्र का उच्चारण करते थे वही यहाँ उच्चारित हो जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज श्री राम श्रीरामकृष्णापणमस्तु